चक्षुश्रोत्रवानी सर्विंद्रमश मारोस्थ षस्े महिषंत ओ शांति शांति शांति सामवेदेण महिषा तृतीय खंड के प्रधानमंत्र के बाक्य भाषित अवतर भाषित इसमें अवतरण राष्ट्र बड़ा लंबा है बहुत लंबा है इसलिए कि है एक अनुमान देंगे ईश्वर की सिद्धि के लिए मैंने भोक्ता और कर्म का विभाग को जानने वाला ऐसा एक कोई होना चाहिए जो कर्म का फल फलदाता किस जीव ने कैसा कर्म किया है किस देश में क्या है किस काल में किया है उस देश काल के अनुरूप और उस कर्म के अनुरूप फलदाता ईश्वर है ये सिद्ध करना है यहाँ पर कई बार बारी ऐसे आएंगे कि की नाएगा बोलेगा कोई नहीं बोलेगा भूत का अपना हो जाता है फल देता है भूत पंचभूत पंचभूत बोलेंगे कोई तो विज्ञान है कहेंगे कई यहाँ कर्क देंगे जिससे एक प्रशक्त बड़ा हो जाएगा तो ईश्वर की सिद्धि के लिए तो अनुमान देना चाहते हैं यद्यपि ईश्वर शास्त्रों में सिद्ध है जगह ईश्वर की चर्चा है हम शुरू में पढ़ाए ईशावा श्री सर्व बार बार है ईश्वर की शब्द बहुत बार आता है सिद्ध है हमारे लिए ईश्वर सिद्धि की जरूरत नहीं ईश्वर सिद्धि तो दूसरों के लिए करता है हम तो मान बैठे हैं पहले से ईश्वर आए हमारी मान्यता है फिर भी जो शास्त्र से सिद्ध होने पर भी जब तक तर्क, तर्क नहीं लगाएंगे तो उसकी पुष्टि नहीं होगी उसकी पुष्टि के लिए तर्क अनुग्रह अनुपकार होता है और शास्त्र के लिए अनुग्रह करता है इसके लिए मैंने सहयोग देता है इसलिए तर्क से भी ईश्वर की सिद्धि करना चाहता है अन्य अन्यवादी मानते हैं ईश्वर नहीं है करके मानने वालों के लिए तर्क से बोलने पर समझेंगे जैसे नास्तिक नास्तिकवाद आएगा उनके सामने हम ईश्वर है कहेंगे वो मानेंगे नहीं अरे तुम्हारे बाप दादों ने खाने पीने के लिए बनाया ईश्वर है करके ईश्वर नहीं है वो तो यही बोलेगे भेद में लिखा तो नहीं है कहें तो गाइडी गाइए भेद तुम्हारे पूर्वजों ने लिखा है खाने पीने के धंधा बनाया जाता है ऐसा बोले किस तो उनको समझाने का क्या उपाय होगा तो सबसे बड़े उपाय है तर्क तर्क ऐसा एक विषय है जो सबको मानने है, सबको मानना है जैसे हमारे यहां धर्मों के बारे में विभाजन है आप जिस धर्म को मानते हैं मैं नहीं मानता हूं मैं जिसको मानता आप नहीं मानते हर व्यक्ति में विभाजन है हर पंख में विभाजन है धर्म का सभी मानते हैं किंतु हर पंथों में विभाजित है भिन्न भिन्न प्रकार समान है किंतु भोजन में विभाजन नहीं है सबको भोजन करना पड़ता है भोजन में दवाईयों में कोई विभाजन नहीं है उसमें कोई पंख नहीं चलता इसी प्रकार तर्क करने कोई पंख नहीं तो तर्क कैसे ही होता है इसलिए तर्क से भी ईश्वर की करने के लिए सम्मान देना चाहते हैं तेज चल रहा था टीका ने कहा था ये एटव्याख्या कहा था भाष्य में कहा भाग्य शास्त्र शास्त्रार्थ से ईश्वर निश्चयाय नियम सामान्य पृष्ठानुमानों शास्त्रानु ग्राहक रूपों सूत्र रूप से संक्षेप ने कहा जाता है संक्षिप्त भाग्य है कहा कि एक सामान्यता दृष्टानुमान होता है एक विशेषता पृष्टानुमान होता है जहां पर शाद्य की प्रसिद्धि हो चुकी हो पहले से हम शाध्य को जानते हों ऐसे अनुमान को विशेष सत्य का अनुमान करते धूम और बन्नी अग्नि का पहले से जानते हैं चूल्हे में प्रकृति तो में हम भोजन बनाते हैं किन्तु पर्वत में जब धुआं दिखता है तो यहाँ अग्नि के अनुमान करते हैं किंतु ये जो जगत के विषय में चर्चा चले चर्चा चलेगी है चर्चा चलने वाली है जगत ईश्वर ने बनाया करके हम कहना चाहते हैं जो तो जगत में इस ईश्वर क्या काम करेगा किस कर्ता को कौन सा फल देना है किसने कैसा कर्म किया है ऐसा जानने वाला व्यक्ति को ईश्वर है तर्क नाम करता है किन्तु तो ईश्वर को हमने कभी देखा नहीं है अनुमान से सिद्ध करना अभी शास्त्रों में चर्चा है प्रत्यक्ष नहीं हुआ है ऐसे अनुमान जो दिया जाता है जहां पर साध्य प्रसिद्ध न हो ऐसे को कहते हैं सामान्य तो इसका दो अर्थ भी दो भी अर्थ है अनवय व्यक्ति हनुमान को तो सामान्य दृष्टानुमान देते हैं एक ही अनुमान है अन्य वि केवल पद हटा करके कल टिका है टिप्पणी आता आया केवल अनुभ भी नहीं केवल विद्रे की भी नहीं जो तीन प्रकार के अनुमान मानते हैं न केवल एक ही अनुमान अनु विद्रेह का अनुमान होगा ये कहना चाह रहे हैं किसी को व्याख्या करते हैं आज भाष्य में से ईश्वर से स्वभाव सिद्धि को तो भवती एक प्रश्न आया उस ईश्वर के अस्तित्व ईश्वर है करके उसकी सिद्धि सद्भावी से अस्तित्व की सिद्धि कुतुभवती किस प्रमाण से होगा या कुता मैंने तो प्रमाण के विषय में प्रश्न है किससे होगा बात को तो मानता नहीं है ईश्वर है करके मानेगा नहीं कैसे सिद्ध होगा ईश्वर किसी ने देखा अंतर ईश्वर को इसने मैंने देखा तो तो है तो कहते हैं कुतो भहूति कैसे होगा किस प्रमाण से होगा ये शंका होगी तो उच्चते है उत्तर देते हैं अनुमान देते हैं पक्ष बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है हेतु पक्ष से भी बड़ा दिखाई पड़ेगा कि पक्ष में पांच को विशेषों में ध्यान देना है पक्ष है यदि रम जगत ये जो जगत है ये जो जगत है हमेशा चलने वाले को जगत बोलते हैं जब भी दक्षि जगत बार बार जाता है उसको जगत बोलते हैं। विषय प्रतिदिन बदल रहे हैं हमें वैसे लग रहा है वो नहीं ये दिखा जगत ये जो जगत है जगत पैसा जगत है विशेषण लगाते हैं देव गंधर्व यक्ष दक्ष पिपरी पिशाचारी लक्षण सौरा शिला योनिया है इसमें जिसमें देवता भी बैठे हैं गंधर्व हैं यक्ष है पिपरी हैं पितर आदि से बहुत सारे चौरासी लाख होने वाले की जगह है एक विशेषण चौरासी लाख युवा बैठे हुए हैं ऐसा जगह दूसरा विशेषण देते हैं दूर पृथ्वी आदि पृथ्वी आदित्य चंद्रग्रह नक्षत्र विचित्रम ऐसा ये जगत में वैचित्र भी है जब तक तो चौरासी लाख प्राणियां बैठे हुए हैं दूसरी बात वैचित्र क्या है आकाश है स्वर्ग है आकाश है पृथ्वी है आदित्य है चंद्र है ग्रह है नक्षत्र है ऐसे विचित्र है अनेक रूप में दिखाई पड़ता है जब ऐसा जगह दो विशेषण हो गया तीसरा विशेषण जगह है विविध प्राणी उपभोग योग्य स्थान सार संबंधी नाना प्रकार के प्राणी हैं चौरासी लाख तो योनि है और एक ही योनियों में अनंत संख्या में प्राणी है मनुष्य कितने मनुष्य आज भूतल गए पता है किसी को किसी को तो तो तो तो तो तो किसी को मालूम अनंत है सब अनंत ले जाता कोई भी प्राणी को लेकर अनंत होंगे ऐसी है चौरासी लाख तो योनिया है उनके प्रकार है कि तो प्राणियां अनंत हर हर और प्राणी अनंत पाए जाएंगे किसी भी प्राणी को आज तक कोई गिर नहीं पाया कितने प्राणी आई है यूरोनिया चाहे सांख भिक्षु आदमी को जाए चाहे मनुष्य हाँ। मनुष्यों में कितने मनुष्य है पूछा जाए आज के शादी से आदमी सब फेल हो जाएंगे दो पता नहीं चाहिए अंदाज से लोग हैं ये तो भारत के भी की गणना नहीं कर पाएंगे सही बातें है जब तक गणना तो हम लोग करते दस हजार कर जाएगा इधर पांच हजार पैदा होगा कहां से गिर पाएंगे सही वो तो अंदाज में बोल देते भी राम जगत ये जो जगत है जगत का स्वरूप बताते हैं कैसा जगत है देव दंधर्व यक्ष रक्ष पितृ पिशाचारदी लक्ष्य है जिसका ऐसा स्वरूप है जगत का स्वरूप है देवता हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं विदर्भ हैं किसाचार्य आदि से चौराष लाख योन जितने जिस जगत में ऐसा जगत द्योबीर द्योबीय पृथ्वी आदित्य चंद्रग्र नक्षत्र विचित्रम जिसमें स्वर्ग की कल्पना भी है जगत में दिवमन स्वर्ग लोग दियतमन आकाश पृथ्वी और आदित्य है चंद्र है ग्रह है नक्षत्र है इत्यादि से विचित्र है जगत नाना इसमें वैचित्र है जगत में जगत तीसरे विशेषण विविध प्राणियों योग्य स्थान साधन संबंधित नाना प्रकार के प्राणी हैं सबके भोग के, के साधन रहने का स्थान अलग अलग प्रकार के रहने की व्यवस्था खाने की व्यवस्था अलग अलग, अलग, अलग, अलग। पहनने की व्यवस्था अलग अलग ऐसा वैचित्र है जगत ये जगत ऐसा है प्रत्येक प्राणियों में भोजन अलग ढंग हो हो हो का होगा हर योनियों में और रहने का आवास स्थान भिन्न भिन्न प्रकार के होगा जैसे हमारे आवास्थान मदान ये चिड़ियों को घोसला होता है अलग अलग प्रकार विविध प्राणी नाना प्रकार के प्राणी के उपभोग के योग्य स्थान है रहने का स्थान है उस स्थान के साधन से संबंधी जगत जगत संबंधी जगत नपुंसे कर दिया जगत वन से संबंधी इस, इस जगत तब माने वह जगत अत्यंत कुशल शिल्पी भी अभी गुरुआण जिसकी चर्चा कर रहे जगत कैसा है बहुत बड़ा कारीगर का लाइए आप ऐसे से भी लाइए चाहे मुझे कहा से लाई कहीं से ले उसके द्वारा बनाना संभव नहीं आज के विज्ञान कुछ काम नहीं कर का सकता जगह विषय में जैसे मानते हैं जैसे पहाड़ में तो वृक्ष खड़े हैं आज के वैज्ञानिक सारे मिलके एक वृक्ष को इसी ढंग से बना दे मान जाए नहीं कर पाए प्रकृति का तो है तब मेरे जगत अत्यंत कुशल शिल्पी ही रहे अत्यंत अनुकूल कारीगर होगा उसके द्वारा भी दुर्ण दुर् निर्धन निर्माण करना मुश्किल है ऐसा तो जगत है जगत के जो वह देख करके एक ही मकान का निर्माण करने के लिए हमारी क्या स्थिति हो जाती है कितने नक्शा पास करवाना ले करना कितने बार सोचना पड़ता है कितने बड़े जगत हाँ। सबके भोजन अलग अलग ढंग से बढ़ाना है खाने का स्थान अलग अलग से बनाना है और पहनने के वस्त्र अलग अलग ढंग से हैं मनुष्यों के लिए यह प्रश्न चीड़ियों के जन्म से पास्ता है पशुओं का वस्त्र जन्म से ही है अलग अलग ढंग की पास्ता है ये जगत अत्यंत कुशल जो शिल्पी होगा उसके द्वारा भी गुर निर्माण निर्माण करना कठिन है ऐसा जगत है ये जगह और दूसरी बात और है क्रम है इस जगत का देशकाल निवृत्त अनुरूप नियत निवृत्ति क्रम देशकाल के अनुरूप लेकर के नियत प्रवृत्ति और निवृत्ति के क्रम है हल लगते हैं वृक्षों में एक समय पर लगते हैं हमेशा नहीं लगते देश की अपेक्षा रखते हैं केला होता है गंगोत्री आदि हिमालय में केला नहीं हुआ देश की अपेक्षा भी है घर वस्तुओं में और समुद्र किनारे नारियल होता है गंगोत्री में नारियल नहीं होता है देश की अपेक्षा काल की अपेक्षा भी है इस क्षेत्र में शेब है कि जनवरी के महीने में शेब होता है है समय पर ही हो गए और एक समय आने पर समाप्त हो जाए देश का को लेकर के ये दो निमित्तों को लेकर के निमित्त के अमुक नियत और प्रवृत्ति निवृत्ति उनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति देखी गई है वस्तुओं की अमुक देश में अमुक काल में अमुक वस्तु की प्रवृत्ति और अमुक देश अमुक काल में अमुक व्यस्तु की निवृत्ति ऐसा स्वरूप जगत है ऐसा क्रम आ जाए निवृत्ति क्रम यहां तक पक्ष होगा ये पक्ष अमान का पक्ष रहना होता है आगे एक करके उसी जगत को फिर लेते हैं जगत भोक्तृक् भो, भोक्त कर्म विभाग तब भोक्तृ कर्म विभाग के प्रयत्न को दोनों थी ये साध्य है भोक्ता और भोक्ता के कर्म ये दो को सहारा लेकर ही किसी ने बनाया है जगत ऐसा यहां से बढ़ोता है कहा यह है भोक्तृ कर्म भोक्ता और भोक्ता का जो कर्म होगा उसके विभाग को जानने वाला विभाग में जाननादिली ज्ञान, चौरासी लाख योनी एक एक योनियों में अनंत प्राणी उनके भोक्ता और कर्म किस भोक्ता ने कौन सा कर्म किया है उसके अनुरूप किस देश में किया है किस काल में किया है उसका अनुरूप फल देना है उन सब मनुष्य है किन् हमारे लिए एक देश कर्म का फल नहीं है तो कोई ना कोई आता है जो जानता है कि इस व्यक्ति ने अमु देश में अमुक काल में ऐसा काम किया था उसके फल का समय हो गया है अमुक देश में अमुक काल में फल देगा ऐसा तो ये जगत यह जरूरत है भौक्तृ कर्म विभाग प्रयत्न पूर्वकम भवन तो रहे भोक्ता और कर्म का जो विभाग को जानने वाला होगा उसको भौक् कर्म विभाग अभ्या बोलेंगे उसके प्रयत्न पूर्वक नहीं जगह उसके प्रयत्न से बना हुआ तो एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रत्येक भोक्ता का उसके जो कर्म है तत्थ कर्म है उसके जानकार विभाग को जानता है इसका ये ये अमुपभोक्ता होना है ये कर्म है इसका ऐसा जानने वाला जो व्यक्ति होगा उसके प्रयत्न के आधार पर ऐसा होगा तो जो ये प्रयत्न का जिसके प्रयत्न है वही ईश्वर है ये बोलना चाह रहे हैं बाजी सामान्य व्यक्ति कर नहीं सकता इतना काम भोक्ति भोगद्ञान भोक्त कर्म विभाग प्रयत्नपूर्व भविष्य में हाथी जो साध्य है तो ये ऐसा होना चाहिए जरा ऐसा व्यक्ति है भोक्ता और भोक्ता का कर्म का विभाग को जानने वाला इस व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया हो अमुपदेश ने अमुक काल ऐसा किया है इसका अनुरूप फल अमुपदेश ने अमुक काल ने इस प्रकार का फल देना ऐसा जानने वाला व्यक्ति के प्रयत्न से बनता है चाहे प्राणी के शरीर बने उसका अनुकूल वजन और रहने की व्यवस्था सब ये जगत के अंतर्गत आती है तो ये ऐसा जानने वाले भी अधिन होगा हेतु देते हैं क्या हेतु है काव्यत्व सती तो यथोक् लक्षण कार्यत्व तो है जगत में जगत कार्य है इसका कर्ता कोई न कोई है ये भी कार्य है जैसे एक मकान को देख करके मकान बनाने वाले का याद आ जाता मकान बनाने लोग कोई था तभी तो बना ऐसा होता है तो इतने बड़ा जगत को देखने को पद विचार करने पर उसका कर् सिद्ध हो जाता है कार्य जगह कार्य है इसमें कार्य तो धर्म है होते हुए यथोक्त लक्षण तो यथोक्त लक्षण क्या है पूरे पक्ष को रखना है, है ये लक्षण है क्या है ये जो देवगंधर्व रक्ष पिशाचरादी लक्षण दिव्य पृथ्वी आदित्य चंद्रग्रहण नक्षत्र विचित्रम विविध प्राण उपयोग स्थान साधन संबंधी पर अत्यंत कुशल सिर्फ में शिल्पी वीरविद्विदेश गोपीय प्रवृत्तिवृत्ति क्रमण एक लक्षण ऐसा लक्षण होने से कार्य परिस्थिति यथोक्त लक्षण माने यथोक्त लक्षण पूरा पक्ष को ही देना ऐसा स्वरूप होने से जगत का स्वरूप ऐसा है तो पक्ष से भिन्न भी हो गया कार्य परिवर्ति जुटने पर पक्ष से भिन्न भी हो गया हेतु बन गया और यथरो लक्षण हो ही है अब दृष्टान देते हैं माने अनुयी दृष्टांत देते हैं मैंने हनुमान के सिद्धि में दृष्टांत देना जरूरी होता है जैसे पर्वतों को धुमास बोल दिया था ठीक है किंतु तो दृष्टांत देना पड़ेगा ये ये धुमस तक बन गया था महान दृष्टांत देना पड़ता है नहीं तो समझे, समझेगा हूं तो दृष्टान्त क्या है इसका मैंने जहां पर कार्य में सती वैचित्र हो यथोद लक्षण वैचित्र्य कार्य तो होता हुआ का, कार्य तो विशिष्ट वैचित्र हो वो वहां ये होगा कि कर्ता कर्म विभाग व्यक्ति का प्रयत्नपूर्वक होना चाहिए यही तो होता है ना यही आने का तो था था करते हैं तो पर ये दृष्टानी दृष्टांत है जैसे मकान है मकान को देखते हैं हम मकान बनाने वाला जो व्यक्ति होगा जिससे कारीगर होगा उसको पता है ये मकान का भोता अमुक व्यक्ति होगा मालिक अमुक होगा अमुक व्यक्ति मालिक है और उसने किस तरह से मकान बनाया हुआ है माने धाना आदि देकर के मकान बना, बना रहा है ऐसा उसके कर्म को भी जानता है किस तरह से मकान बना रहा हो और मकान किसके लिए बना रहा है ये भी जानता है मैंने बनाने वाला तो मिस्त्री है मकान मालिक अमुठ रह समझता है ऐसा समझने का प्रयत्न होता।, होता है बिस्ट्री का प्रयत्न होता है मकान में मालिक का प्रयत्न नहीं होता तो ऐसे जैसे देखा गया मकान में देखा गया एक दृष्टा तो होता महाकारों से भी लक्षण है मकान एक गृह कार्य है और वैचित्र भी है घर में केवल ईटा से घर नहीं बनेगा केवल बन रेत से घर नहीं बनना है केवल लकड़ी से घर नहीं बनना है केवल लोहा से भी नहीं बनना है इसमें सामान ढूंढेंगे दुनिया भर के सामान हो वैचित्र भी है वैचित्र है ये तो होता लक्षण बै, वैचित्र लक्षण जगह जगह वैचित्र है ये भी वैचित्र है दूसरा दिया का माहौल जब बनता है घर से ले लिया सामान है घर और माहौल राजाओं का महल माहौल प्राशा महल महल में भी जो महल बनाने वाला मिस्त्री होगा कारीगर होगा उसको पता होगा महाराज का माहौल है इसका भोक्ता कौन होगा माहौल का महाराज और इनका कर्म है इस तरह से हम लोगों को वेतन देकर के जो करके बनवा रहे हैं भोक्ता और कर्म का विभाग को जानता है कौन जानता है मिस्त्री जानता है तीसरा ये हेतु है वहां और साग्य भी है कार्य जैसे अच्छा तो लक्षण है वैचित है माहौल में कार्य भी है वो ठीक इसी प्रकार तीसरा प्रश्न कर देते दे हैं शायर वहां रहा जब गाड़ी जब गाड़ी को देखते हैं तो गाड़ी बनाने वाला व्यक्ति जो होगा वो जानता जो गाड़ी बनाने वाला मिस्त्री होगा समझता है ये गाड़ी का मालिक अमुख और इस तरह से गाड़ी बनी है इसमें लोहे लगेंगे लकड़ी लगेंगे अमो अमर लगकर गाड़ी तैयार होगा ऐसे जानने वाला व्यक्ति होता है ठीक इसी प्रकार आगे आसन शय बिस्तरा देख करके बिस्तरा वाले का ख्याल आ जाता है आसन को देख करके बैठने का आसन देखे आसन वाले का ख्याल होता इसका भोग मान भोगता वो है वो व्यक्ति का आसन है ऐसा ख्याल आता है ठीक इसी प्रकार की जगत कार्य को और वैचित्र देख करके ईश्वर का ख्याल जरूर आए। ईश्वर है क्योंकि इतना बड़ा जगत बना है किसी जीव के बस तो है नहीं वो तो आपने कुटिया के लिए मर रहा है नहीं मना पा रहा है जगत इसके सामर्थ ही नहीं तो ये ईश्वर की स्थिति हो जाती है अनुमान से शास्त्रों में तो हमारे यहाँ पर तो ईश्वर को मान के हम बैठे ही है फिर भी इन लोगों को समझाना है जो नास्तिक बन बैठे हुए हैं समाज में ईश्वर नहीं है नहीं है बोलते हैं हम शास्त्र देते हैं तो हमारे शास्त्र मानने को तैयार नहीं है तो, तो तुमने कमाने जाने के लिए कमाए बोलने वाले हैं तर्क तो ऐसा एक चीज है सबको मानने कोई भी आस्तिक हो नास्तिक हो माना शास्त्रों में चर्चा द्वादश दर्शन की चर्चा है सर दर्शन आस्तिक है सर नास्तिक है तो सभी तर्क को सभी मानते हैं जिसे तर्क से उनको समझा रहे हैं और दृष्टांत यत्र यत्र पेत तत्र आत्मावत् यं नेतुर यही तो होगा विपक्ष भाव निश्चित विपक्ष जहां साध्या का निश्चय होगा वह विपक्ष का होगा भोक्ता भो, भो, भोग्यकर्म विभागपूर्वक अभाव तत्र तत्र कार्यों से भी यथोक लिखा तथा आत्मा भी आत्मा किसी भोक्ता और भोग्य के विवाह के विवाह पूर्व पैदा हुआ है क्या आत्मा जैसे मकान पैदा होता है इसका भोक्ता अमोक है मैंने मिस्त्री को पता लगता है वहां वो जानता है चेतन है वो जानता है तो आत्मा पैदा होने के लिए कोई व्यक्ति जानता हो या अमुपभोक्ता के लिए है और एक अनु है करके जानता है नहीं जानता तो यहां श्राध्य का अभाव है आत्मा हेतु का भी अभाव है कार्यत्व तो भी नहीं है वहां और यथोक लक्षण वैचित्र भी नहीं है एक कहा द्विपक्षीय आत्माधिवत ये आत्मा आदि से लेना महामारे को लेना जयादि पदार्थ हो गए यह बता दें ठीक है रेश हमारी प्रसिद्ध त्रिक्त जगत धार्मिक ईश्वर ईश्वर यद्य तथा जगत बहु विशेषण संसारी संभावना जगत कहते देखो भाई जगत यहाँ सिद्ध करना चाहते है कैसी जगत इस अनुमान द्वारा जगत की ईश्वर सिद्ध, की सिद्धि करती सिद्ध है पक्ष किसको बनाया है यहाँ अनुमान ने जगत को बना रखा कहना चाहते हैं अमारी प्रसिद्ध कर्तृत्व व्यक्ति अनादिव्यतिरिक्त हूँ प्रसिद्ध कर्तृत्व व्यतिरिक्त जगत ऐसा है जगत अनादि में शादी है अनादि से भी भिन्न है और प्रसिद्ध कर्ता जो जीव है उसे भी भिन्न है ऐसा जगत को यहाँ पक्ष बनाना जो अनुमान का स्वरूप ये भाष्य जो अनुमान किया अनादि प्रसिद्ध कर्तव्य अनादि के साथ व्यतिरिक्त शब्द लगाना प्रसिद्धकर्ता के साथ तो व्यतिरिक्त है अनादि से भी व्यतिरिक्त जगत अनादि में ही सादी है ठीक है तो और प्रसिद्ध प्रसिद्धकर्ता से भी नहीं बनने वाला है ये दोनों से भिन्न है ऐसे जगत को धार्मिक कृत्य अन्नान में धर्मी कता है जब अनुमान जाते हैं तो धार्मिक मैं पक्ष जैसे बनियादी के साथ के करते हैं उसको धार्मिक बोलते हैं बनियादी तो धर्म में आ जाते है ना ठीक है अनादि प्रसिद्ध कर् व्यतिरिक्तम अनादि से व्यतिरिक्त जगत है अनादि नहीं है जगह अलग है और प्रसिद्ध करता जो तो जीव है उसे भी भिन्न ऐसा करता से सिद्ध होना है जरूरत जगत धर्मी कृत्या ऐसे जगत को धर्मी बनाकर यद्यपि ईश्वर सिषादय यद्यपि ईश्वर की सिद्धि करना इष्ट है इष्ठा सिद्ध करना है शंका का अनुवाद है पूर्वादि की शंका होगी उसको अनुवाद किया जाए तथापि फिर भी जगतों बहुत विशेषण बहुत सारे विशेषण जगत का लगा दिया पक्ष में पक्ष में बहुत सारे विशेषण किसलिए लगाया केवल कि जगत इतने ही बोल देते जगत कर्तिकर्म विभावन के प्रयत्न तो पूर्वक भगवती कार्यत् इतने बोलने से काम चल जाता तो इतने सारे विशेषण पांच पांच विशेषण जगत को क्यों लगाया गया ये प्रश्न होता है पुरुष कहा तथा भी जगतों बहुत विशेषण जगत जो पक्ष है धर्मी हनुमान का धर्मी उसने बहुत सारे पांच पांच विशेषण लगाया हुआ है एक ही विश्लेषण में कई कई व्यक्ति रखा हुआ है तो संसारी विलक्षण करके संभावना संसारी से विलक्षण जीव से घिरना विलक्षणकर्ता की संभावना नहीं है जीव नहीं बना सकता है के लिए। कोई बोलेगा कि जीव भी बनाएगा आगे विमान से टाएंगे जगत जीव बना लेगा अपने तय करेगा संभव इस संसारी विलक्षण करती संभावना है क्या नई आयिकास को नई आयु को लोग क्या मानते हैं व्याप्य से पक्ष धर्मता पदार्थ जब हेतु को पक्ष में दिखाई पड़ता है नई आई क्या जैसे पर विरोध होगा धूम देखने पर वहां पर क्या मानेंगे वो अग्नि मानेंगे व्याप्य व्याप्त होता है हेतु नई आयिकास को व्याप्य से पक्ष धर्मता पदार्थ पक्ष धर्म पक्ष में रहने वाला धर्म कौन होगा हेतु पक्ष धर्मतापराध व्याप विशेष पक्षधर्म सिद्धि ऐसे बोलते हैं जब हेतु है पक्ष में वो साध्य जरूर है ऐसा होता है व्यापक रूपी पक्ष धर्म वो भी पक्ष है पक्ष में वाला व्यक्ति है वो सिद्ध जी ऐसा हर स्वतंत्र अमान ईश्वर विशाइम आहू जब कार्यत्व तो सभी यथोक लक्षण तो हेतु दिख रहा कार्य तो दिख रहा है जब कार्य तो, तो हेतु दिख रहा है जगत में तो जगत बनाने वाला कोई ना कोई है कौन है जीव कोई कर नहीं सकता इसलिए ईश्वर तो है यही तो बोलते हैं छिटी अंकुर ऐसा अनुमान देते हैं वो जहां जहां कार्य तो होगा वहां कर्तृजन्य तो रहेगा करता नहीं काम किया होगा जैसे डर एक कार्य है तो करता है उसका कौन खुला ठीक इसी प्रकार जगत भी कार्य है छिटी अंकुर जो अंकुर फुटाने का काम होता है वो अनुमान देते नहीं आए चना को पानी में डालने का जीव का काम है पानी में क्यों तो रात भर में वो अंगूर आता है एक वो भी एक क्रिया है अंगूर आना भी एक क्रिया है क्यों जीव ने तो अंगूर फुटाया नहीं क्या किया केवल पानी में डालने का काम किया इतना था रात भर में अंकुर फूट के आया कोई न तो कोई काम कर रहा था वहां कुछ चने में तो वो तो कौन तो तो तो तो हो सकता है कोई जीव जीव तो कोई जीव चने अंकुर फूटा नहीं सकता दे रहा है यह सामान्य जीतने काम नहीं कर सकता है पानी में डालने का काम कर देगा उसका अंकुर निकालना इसकी बस की बात नहीं है चाहे कोई भी जीव हो चाहे साइंस वाले लगे वा विज्ञान वाले लगे संभव उसको पानी में डाल देने पर होता है वहां काम करने वाला दूसरा व्यक्ति जानना पड़ेगा जो अंकुर निकालने का क्रिया करने वाला कोई और व्यक्ति है वो क्षित हम प्रभावित ये भी कोई कोई कर्ता से जन्म है क्यों तो कार्य का कार्य होने चाहिए तो धर्म जैसे घट कार्य है वो कर्ता से जन्मे कुमार से जन्म है दिखाई पड़ता है तो इसका कर्ता कौन होगा ता, फिर विचार करते हैं जीव तो कोई ऐसा बना नहीं सकता तो इसलिए क्या करना होगा ईश्वर है मान ईश्वर है अब एक है कि अनेक है फिर विचार करेंगे वो कहते अनेक होने पर सृष्टि स्थिति प्रलय की व्यवस्था नहीं बनेगी ये अनेक हो जाएगा जहां अनाएगा विनशन्ति नश्यंति बहुन आएगा जहां बहुन होंगे विनाश को जाना है तो तीन ईश्वर यदि हो जाएंगे अनेक ईश्वर होंगे एक की सृष्टि करने की इच्छा होगी दूसरे के लय करने की इच्छा होगी एक ही कार्य में तो कौन सा कार्य होगा व्यवस्था नहीं बन पाएगी इसलिए एक ही ईश्वर है ऐसा कहते हैं हाँ हमने जो अनुमान से सिद्ध किया अनुमान है बुद्धि से अपना बुद्धि को आगे करते हैं वो लोग हमने अपने बुद्धि से सिद्ध किया भेद भी ऐसे होता है दयाला भूमि जन देवे दह हमने जो सिद्ध किया हमारे देखो हमारी बुद्धि तो देखो हमने जो सिद्ध किया वो देर भी ऐसे बोलता है हमारे शास्त्र को बाद में लाते हैं पहले अपने बुद्धि को आगे करते हैं इसलिए उनको अर्पनास्तिक मानता नहीं जाता पूरे नास्तिक तो नहीं है ईश्वर को मानते हैं तो बाद में मानते हैं श्रृति को बाद में मानते हैं पहले अपनी युक्ति देते हैं और हम लोग क्या करते हैं पहले श्रुति को लेकर हैं बाद में श्रुति के अनुकूलता के लिए तर्क जाते हैं उनमें हमारे लिए माते रहते फिर कहा अनाज प्रसिद्ध करते व्यतिरिक्तम जगत धर्मी अनाज व्यतिरिक्त और प्रसिद्धकर्ता से व्यतिरिक्त जगत में धर्मी बनाकर मान पक्ष बनाकर यद्यपि ईश्वर से साधे यद्यश्वर सिद्ध करने इ ठीक है तथापि जगत वो बहुमत विशेषण आए फिर भी एक सारे बहुत सारे पांच पांच विशेषण जो लगा दिया है मैंने इसमें पक्ष ने जगत में विशेषण कराया संसार विरक्षण करके संभावना संसारी से विलक्षण करता है ये संभावना के लिए संसारी करता नहीं हो सकता है ऐसे जगत बनाना खाली जगत ये चर्चा में कैसी जगत है इतने सारे विशेषण लगाए जैसे जगत ये जगत बना ऐसे जगत बनाना संसारी का काम नहीं हो सकता ये दिखाने के लिए नई आय का और नई आय क्या मानते हैं हम लोग बहुत कतुर मानते हैं तो व्यक्ति से पक्ष धनतावर व्यक्त मानी हेतु हेतु जब पक्ष दिखाई पड़ेगा पक्ष है तो उसके बाद से व्यापक विशेष पक्षधर्म सिद्धि ऐसे बोलते हैं व्यापक सिद्ध हो जाता है जब हेतु दिखाई पड़ा तो साध्य की सिद्धि हो जाएगी बस तो उनका कहना ऐसा है इनके कहीं ऐसे आ जाएगा हेतु दिखने पड़ा पर्वतों का नाम प्रमेयत्व तो पक्ष धर्मता है कि नहीं पर्वत में प्रमेत्व है कि नहीं तो वहां पर बनी है बनी सिद्ध होगा कि नहीं होगा हेतु के पक्ष धर्मता है तो शादी भी होना चाहिए ऐसा नहीं चलेगा तुम्हारे पास बेविदारी हेतु में भी चला जाएगा तो पक्ष धर्मता पर तो उसे सात्विक भी है हाँ ऐसा कहते हैं असद हेतु भी ऐसे दिखाई पड़ता है पक्ष तो, तो दिखाई पड़ता है ऐसा नहीं होता तो तो सिर्फ होता है स्वतंत्र अनुमान को ईश्वर स्वतंत्र अनुमान है वो कहते हैं नई आए कहते हैं अनुमान स्वतंत्र स्मृति को सहारा की जरूरत क्या है स्वतंत्र अनुमान है सिद्धि के लिए ऐसा अनुभव पाते हैं एक अच्छा तब उस हम प्रकट के दृष्ट में उसका दूषण किया है आनंद गिरिजी ने प्रकटार्थ नाम का ग्रंथ बनाया है प्रकटाथ नाम के ग्रंथ में उनको हमने दोष दिया है केवल तो स्वतंत्र अनुमान ईश्वर सिद्धि के लिए होता है श्रुति के सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है उनका करना उसका हमने दोष खंडन दिया है ऐसा कहा टिप्पणियां हैं बहुत सारी पांच से लेकर ग्यारह पांच छह पांच में कहते हैं नम जगत सकर्तृकम कार्यवाद भगवत के यत आए ईश्वर सिद्धि संभव थी ये नहीं आयो कथा न आई कोई तो कोई कर्ता के शहीद है जगत सकर्तिकम सकर्तृकत्व को कर साध्य होगा माना कर्ता विशिष्ट है केवल जगत नहीं है सकर्व कार्यक्रम कार्य है कार्यवाद घर घटा जैसे घर होते हैं कार्य होते हैं तो कर्ता भी सही होते हैं कोई को को कर्ता होता उसका इस है उसका इसी प्रकार भी कर्ता है इस तरह सिद्धि इतने से ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी कार्य तो है जगत में तो ईश्वर हरी करके सिद्ध हो जाता है पक्ष धर्म कर धर्म के बल से जब, जब जगत में कार्यत्व बैठा तो तो तो है तो ईश्वर जरूर है प्रमेयत्व बैठा है तो अब भी है ऐसा हो सकते हैं न चाह पृथ्वी जन्म अप्रसिद्ध है तथा हेतु असिधि कहते महाराज कार्य तो हेतु पृथ्वी आदि के जन्म तो नहीं सुनाई पड़ा कोई शंका करे नहीं आई के विपरीत में पृथ्वी की उत्पत्ति सुनाई नहीं पड़ी एक देशी बोलेगा दे सिद्धांत नहीं बोले नहीं पृथ्वी आदि जन्म अप्रसिद्ध है आदि के जन्म नहीं दिखाई जगत में ये भी आ गए तो फिर ईश्वर की सिद्धि कैसे करोगे हेतु असिधि हेतु नहीं है इसमें यह सम्मान में यदि क्या सिद्ध स्वरूप सिद्ध दोष लग जाएगा तो कहने वाला कहता है यदि दर्शन क्रिया ऐसे सम्मान है क्यों पृथ्वी तो आदि सिद्ध हो जाते हैं कार्य से सिद्ध हो जाते हैं जब मदेश गुण क्रिया आदि भंगादी विकार दर्शन सावय तो कार्य तो ना देखो भाई गुण जिसमें रहता है, सावय है।, है वो सावयव होता है क्या होता है वो कार्य होता है गुण जिसमें रहेगा वो कार्य होता है तो गुणवत्त तो धर्म है पृथ्वी आदि में अच्छा दूसरा क्रियावत् तो धर्म है कर्म होता है क्रियावान हो गया कर्म कर्म होता है क्रिया होती है होने से इसके द्वारा तो भी कार्यत्व तो स्थित हो जाता है पृथ्वी में अथवा भंगाई विकार कूटता है नष्ट हो जाता है बार बार कूटता है टूट टूट के जाता है तो भंगाई विकास दर्शन के द्वारा तो भी कार्यत्व अनुदान हो जाता है तीसरा सारय जो सारे होता है वो कार्य जरूर सावे है ना कार्य किसका कार्य है परमाणु का कार्य है जो सावे होगा वो कार्य में आएगा इस तरह से पृथ्वी भी कार्य तो सिद्ध हो जाएगा ये जा वो तो है अगर न तो जीवायु का सिद्ध करता सब कोई बोलेगी भाई ईश्वर को क्यों मानना पृथ्वी आदि जरूरत कार्य तो हेतु के माध्यम से ईश्वर की कल्पना क्यों करते हो? कोई जीव बना लेगा कोई बहे नया के विरुद्ध में तो बोलेगा न तो जीवायु का, का सिद्ध करता कोई करता जीव हो न तथा अर्थांतर इससे क्या होगा अर्थांतर सिद्ध हो जाएगा ईश्वर सिद्धि के लिए चल पड़े थे एक जीव सिद्ध हो जाएगा तो इस पर सिद्धि के लिए चल पड़े सिद्ध क्या हुआ जीव कोई जीव बनाएगा जगत सिद्ध होगा ये शाम का भी नहीं करनी चाहिए क्यों तत्व प्रसिद्ध तथा कोई नैया ही बोल रहा है ऐसे जीव कोई प्रसिद्ध रहेगी जो जगत बना दे ऐसे हमें जगत कर्तव से अप्रसिद्धत्व अप्रसिद्ध है नया सही प्रसिद्धत्व कुलावादी वो प्रसिद्ध भी एवं माने जगत देखने पर कोई कोई कर्ता प्रसिद्ध हो जाता है सब कर्ता जगत में जो कार्यत्व हेतु है इसके द्वारा कर्ता की सिद्धि हो जाती है सही प्रसिद्धी एवं कुलावादी जैसे कोई कार्य घटाधिकारी के लिए कुलावादी प्रसिद्ध है इसी प्रकार ईश्वर प्रसिद्ध है है एक देशी बोलेगा उपस्थित है कहते हैं कि किन्न्य पे क्या संज्ञा इतने लंबा चौड़ा ये क्यों बना दिया विशेषण विशेषण पक्ष ने क्यों लगाया तो अनादि कहा अनादि प्रसिद्ध कर कर्तिरिक्त कहा ये जगत ऐसा है कि अनादि से भिन्न है और प्रसिद्ध कर्ता से भी भिन्न ही दिखाने के लिए सारे विशेषण चढ़ाया हुआ है अनादि व्यतिरिक्त होना अनादि भिन्नम अनादि भिन्न है जगत शादी है व्यतिरिक्त भिन्नम शादी यावत ऐसा और प्रसिद्ध करते व्यतिरिक्त तो होने अप्रसिद्ध करते कम अप्रसिद्ध करता है ईश्वर प्रसिद्ध नहीं है शास्त्र में प्रसिद्ध है लोक में प्रसिद्ध नहीं है ऐसा करता वाला है जगत यह सिद्ध कर लिए अनेक विशेषण चलाया गया पक्ष में कहा अगर की टिप्पणी है जगत ये जगत धर्मी कृत्यम अनादि व्यतिरिक्त और प्रसिद्ध करता से अतिरिक्त जो जगत है उसको धर्मी बराबर है पक्ष अनुमान धर्मी कृत्य पक्षीकृत्य यद्यपि ईश्वर शिशाही यद्यपि ईश्वर सिद्ध करना है का अंबार है अगर तथा उत्तर देते तथा भी कर भारतीय टीका को उत्तर दिया है तथापि जगदों बहु विशेषणी संसार विरक्षण प्रति संभावना टिप्पणी में कहते हैं अजीबों भी भोग संसारी ईश्वर बहुत विशेषण महाराज ईश्वर जीव रहो पर भी भोगाधिमान हो जाएगा जगत बनाएगा भोग करेगा इसलिए संसारी हो जाएगा ईश्वर ऐसी शंका मत करे इसके लेकर बहुत विशेषण ने बहुत सारे विशेषण लगा दिया जा एवं विधाय कार्य करते संसार में संसार में विभाग इस प्रकार का कार्य कार कार्यकर्तृत्व तो अन्य में नहीं देखा है ईश्वर के बिना अन्य में नहीं देखा है इतने बड़ा विचित्र जगत बना सके जो किस कर्ता ने कब कौन सा कर्म किया है उसके फल अनुरूप फल कब देना है कहाँ देना है ये ऐसा जानने वाला और दो चार व्यक्ति नहीं है चौरासी लाख तो प्रकार है और एक एक प्रकार से अनंत प्राणी है उनके लिए शरीर बनाना और प्राणी का स्थान और भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था अलग अलग ढंग के सब मछली की व्यवस्था अलग है हमारी व्यवस्था अलग है पशु की व्यवस्था अलग पक्षी की व्यवस्था अलग जितने हम जानते हैं सबकी व्यवस्था अलग बाकी हम दो चार को ही जानते हैं सबको हम जानते हैं, हम तो अपने योनी में कितने हैं अपने योनी वाले को नहीं जानते कितने ऐसी जगह संसारी नहीं हो सकता एक कहा आगे नौ नंबर में करते हैं नैया क्या मानते पक्ष धर्म के बल पर शादी सिद्ध हो जाता है स्वतंत्र अनुमान ईश्वर सिद्ध हो जाएगा तो जगत में कार्यु है तो कार्य हेतु को देखकर करकेश्वर की सिद्धि हो जाएगी स्वतंत्र अनुमान में श्रुति का आरानी की आवश्यकता आग... है ऐसा मंत्र है किन्तु हो नहीं सकता है उनका कहना शास्त्र अनिपेक्षण एवं अनुमान श्रुति के अपेक्षा है रहता है अनुमान स्वतंत्र ईश्वर की सिद्धि कर देगा शास्त्र अनुपेक्षण अनुमान प्रमाण अनुमान प्रमाण को तो शास्त्र की अपेक्षा रखता नहीं ना तो शास्त्राग्राह शास्त्र का अनुग्रह थोड़ी है यह तो स्वतंत्र सिद्ध करने वाला है शास्त्र के पीछे चल करके जो शास्त्र में कहा उसकी पुष्टि के लिए कहा होता है स्वयं तो अनुमान से अनुमान सिद्ध करते ईश्वर की जितने शक्ति है इसमें ऐसा नई आयोग का तो कहना है कहा तो उसका हमने खंडन किया कहा तब दूषण त्रकड़ा पे प्रस्तम यह कहाष खंडन दिया है दूषण खंडन टिप्पण ने प्रकटार्थ मैंने तरार्थ ग्रंथ है ऐसे प्रकटार्थ नाम का ग्रंथ है आनंद गिरिजी ने बनाया हुआ है जिसका अर्थ आविष्कार हो जाता है जिसमें प्रकटार्थ ग्रंथ कहा उसने दोष दिया है कहा माने केवल अनुमान से ईश्वर की सिद्धि नहीं कर सकते शास्त्र के आधार लिए बिना ऐसा किया सिद्ध किया है कहा कहते हैं सामान्य तो दृष्टान अनुमान यहां सामान्यतः दृष्ट अनुमान मैंने अन्य वित्रिक अनुमान दिखाते हैं केवल बिक्री की भी नहीं और विशेषत्व दृष्टानुमान नहीं है यहाँ जहां पर साध्य की पहले से आप कहने कहेंगे जानते व साध्य को ऐसा नहीं है यहाँ साध्य में क्या है कर्ता कर्म विभाग के पूर्वकत्व ये जो कर्ता कर्म विभाग पूर्वक कौन जानता है ये जानने वाला व्यक्ति कौन है अभी तक हमको पता नहीं है इसलिए सामान्य दृष्टानुमान है सामान्य दृष्टान पता ये कहा रचना करते सामान्य दृष्टानुमान क्या कहा तो मान हो गया ये तथा जगत इत्यादि अवमान कर दिया ठीक है ये तथा जगत भोक्तृ भोक्ताराम जब विभाग हो ये, ये तथा जगत इतने बोल के छोड़ दिया विशेषण आप इसी के पेट में ऐसा सारे विशेषण कितने बार बोलेंगे तो कहा तथा जगत ये जो जगत है जो राणा विशेषण से इतना है जो जगत भुक्तृराम कर्माश विभाग मिल जाएंगे का विभाग कौन भोक्ता का कौन सा कर्म है कौन सा कर्म का भोक्ता कौन है ऐसा विभाग को जानने वाला जो विभागों में विभागों में भी जाना जो विभाग को जानता है तब पूर्वगर भविष्य मर्यादित प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा बाकी है ये पर्वतोंवमान जो बोलते हैं ना ये प्रतिज्ञा अत्र जगत निमित्त अदृष्ट निष्पत्ति अथो यो जीवा प्रयत्न तब पूर्वगर जवता सिद्ध शराब को बोलता है निरिश्वर वादी गांव विशेषण गौत्री कर्म प्रभाव करके मीमांक्शन निरीक्षर वादी है ईश्वर परिणाम के वो कर्म ही फल देता है ईश्वर वाणी की आवश्यकता नहीं है उनकी तर्क आगे आएगा तर्क देंगे तो ये निरस्तर वागी करें अत्र अनुमान में अश्विन जगत विविध अदृष्ट जगत विविता दृष्ट मात्रा होना चाहिए जगह निमित्त दूत का अदृष्ट है क्या धर्मा धर्म अदृष्ट है धर्म धर्म को अदृष्ट से बोलते हैं लोग धर्म पुण्य से जब बना हुआ है ये जहां अभी बैठे हुए हैं इसमें भी हम सभी का पुण्य पाप काम कर रहा है जिसमें बैठकर हम सत्संग समझ रहे हैं जिसका पुण्य होगा यहां बैठे से उसको आनंद मिल रहा होगा और जिसके पाप यहां दिया गया होगा उसको बड़ा कष्ट हो रहा है इतने महल न रहते मांग बड़ा कष्ट हो रहा होगा एक मधुब्राह्मण आता है वेवदार में सब सबके माध्यम से होता है एक दूसरे का उपकारक होता है ऐसा होता है तो ये यहां ये, ये कहते हैं कि मात्र जगत निमित्त अदृष्ट निष्पत्ति आ ना ना। तो जो जीवाला प्रयत्न क्या देखो जगत की उत्पत्ति के लिए जो अदृष्ट बनाया था अदृष्ट किसने बनाया था जीवों ने जो कर्म किया प्रयत्न किया था वो प्रयत्न से अदृष्ट हो गया उस अदृष्ट के फल पर जगत वायश्वर मानी की आवश्यकता क्या है पहले जीवों ने कर्म किया है वो कर्म से अदृष्ट बन गया अदृष्ट बनने के कारण जर बना हुआ है उसके राय आदि के दोस्त बनी हुई है ईश्वर वाणी की आवश्यकता है क्या है ये निवेश्वर वाणी असमान थे ईश्वर के बाद जड़ी की रचना हो जाती है में इतना कौन करता है जीव अभी नहीं करता पहले किया हुआ कर्म के माध्यम से बना था पहले कर्म किया था तो उस कर्म का एक अदृष्ट वर्ग रहा हुआ था वो अदृष्ट आज जगत रूप में फल दे रहा है का कहना है अब प्रमाण सम्मान है जगत निमित अदृष्ट निष्पत्ति होता अदृष्ट उत्पत्ति करने के लिए जो जीवा प्रयत्न अदृष्ट पैदा करने के लिए जीवों का जो प्रयत्न था क्या प्रयत्न था कर्म पुण्य पाप कर्म जो कुछ भी हुआ होगा कर्म जीवायत्न कर्म तब पूर्व कर तो जीव के प्रयत्न पूर्वक जगत में सिद्ध होता है जगत किस टिक्के होता है जीव्य प्रयत्न पूर्वक होता है पहले जीवों ने कर्म किया था उसका फल रूप यह मिला हुआ है यही है आप पुण्य का दिन है सिद्ध बैठी सिद्ध साधन होता हूं जिसको सिद्ध तो तो करना जगत के कर्ता रूप से ईश्वर सिद्ध करना चाहते सिद्ध साधन दोष लग जाएगा परिवेशी सिद्ध है जीव सिद्ध है जगत बनाने वाला जीव है अपने कर्मों के माध्यम से अदृष्ट पैदा करता अदृष्ट से जगत बनता है सिद्ध साधन दोष तो इसमें अनुमान नहीं करना जाना चाहिए तो पहले से जित हो उसको सिद्ध करने के लिए अनुमान की आवश्यकता नहीं सिद्ध आत्मा दोष लग जाएगा यदि बल राम ऐसे बोलने वाले निरस्तवादी कहा निरस्तरवादी मीमांसक निर्माण एक तो शेस्वर है एक निरुस्तर है योगी लोग नहीं है सांख्य लोग अथवा मीमांसा पूर्व मीमांसा जीतते हैं निरस्तरवादी है ईश्वर पर निर्माण निरुस्तरवादी नाम निराशा उनके पाप को खनन करने के लिए विशेष विशेषण दिया क्या विशेषण दिया किया भोक्ति कर्म विज्ञा पूर्वक इत्यादि का जीव भोगता तो होगा अच्छा कर्म ही उसे हुआ है पहले मालूम लो क्यों तो आज पता है हमने कौन सा कर्म किया था पहले किसी जीव को पता है इस कर्म का फल इस देश में इस काल में इस रूप में मिल रहा है किसी तो मालूम होता है जीव को पता नहीं है और कर्म को पता नहीं कर्म तो नष्ट हो जाता है जड़ है जीव कोई पता ही नहीं होता कब मैंने कर्म किया था और आज फल का समय है और अमुक कर्म किया था उसका फल भोगदान पता है हमको हमने पूर्व जन्मों में क्या किया है पता है कि कोई पता ही तो को नहीं अनंत जन्मों का कर्म कहाँ काम करता है तो जीव के कर्मों के कारण जीव की जीवित जरूर है किंतु विभागज्ञ जो होगा वो जीव नहीं हो सकता कर्म और भोक्ता का विभागज्ञ जो होगा हमारे साहित्य में क्या लगा लगा है कर्म विभाग करके प्रयत्नपूर्वक तो हम भोक्ता कर्म का विभाग को जानता नहीं है आ, ये निमित्त जरूर है जीव का कर्म को सहारा लेकर के इस पर फल देते हैं निमित्त तो वही है निमित्तकार है किंतु वो करता नहीं है जानता नहीं है यही कहना चाह रहे हैं भोक्तृ कर्म विभाग के विशेषण दिया है जीव के प्रयत्न से प्रयत्न तो है वहां उसका कर्म है किंतु तो उसको पता नहीं भोक्ता और कर्म का विभाग को जानता नहीं, हो। नहीं जीवा ना जीवा ना वो नहीं जीवाान जब ये उत्तर दे रहे नहीं जीवाान एटे भोक्ता हम अश्विन देश कालेगा अश कर्म फल से विभाग ज्ञान समझो ऐसे प्रकार का विभाग ज्ञान होकर भी जी को किस प्रकार का एटे भोक्ता इतने जो भोक्ता पड़े हैं यहां इन्होंने कर्म बना रखा है पहले भोक्ता अश्विन देश कालेगा इस देश में अब इस काल में इस कर्म का फल भोगेंगे ऐसा पता होता है क्या नहीं तो ऐसा फल अगर जीवों को पता लग जाए ऐसा तो पाप कर्म का फल तो भोगे भी नहीं वो बताइए दीदी विभाग में ज्ञान न जीवों को संबंधित नहीं ऐसे भोक्ता कर्म के फलों का विभाग का ज्ञान नहीं है जीवों का विशेष आई विशेष विशेषक अभिज्ञता विशेष रूप ज्ञान नहीं है ऐसा करता कर्म का फल विभाग को जानने का ऐसा विशेष ज्ञान उनमें जीवन में किसी ने भी ये कहा इसलिए यथरो बुला अच्छा, दिया था इसका अर्थ करने आगे जो हेतु में दिया था कार्य पूरे सती यथो से रक्षण यथो से रक्षण जो पक्ष पूरा रखा हुआ है ऐसा वैचित्र वैचित्र ये अर्थ तेरे विचित्रत्ता यदि उठते बेविचारधन कार्यत्मय सति नहीं बोलते विशेषण नहीं लगाते हेतु में हेतु में विशेषण क्या है कार्यत्व और विशेष है विचित्र समझे वो सारे मिलाकर के सारे तो पक्ष का आता है वैचित्रति वैचित्र ऐसा हेतु है हमारा तो विचित्र रत् यदि उठते केवल विचित्रत्व बोल देते यथा जगत भौक्तिकर्म विभाग के पूर्व प्रयत्त पूर्व रूप में विचित्रत्व इतना बोलते तभी तो जगत तो विचित्र आई ही विचित्र हितुए से तो हो जाता क्यों ऐसा किया होगा कार्य तो ऐसे विशेषण क्यों चलाया होगा हेतु में ये कहते हैं विचित्रत्व विचित्रत्वती है वे विचार वे विचार दोष लग जाता सब विचार होता है तो आवास में जो तीन प्रकार के होते हैं साधारण असाधारण अनेक आंग करके तीन प्रकार होता है या साधारण लग जाए जैसे पर्वतो बिमान प्रमेयत्व यह सब हेतु है यह असल हेतु है पर्वतो बिमान प्रमेयत्व ज्ञान का विषय है इसलिए प्रमेय है बनी है पर्वत में ऐसा सब हेतु होगा या असल हेतु होगा क्यों प्रमेयत्व हेतु शांति के अभाव वाला जो दला है वहां भी बैठा हुआ हैतु में तो इस प्रकार यहां भी वे विचारे कर रहे हैं पैसा है विचित्र व्यचार से कार्य तो न बोलते केवल विचित्र तो बोलते विशेषण नया विचार का मन एक प्रतीक वरम का विचारना प्रतीक का अर्थ कहते हुए उत्तर तो मात्र में व्यवचार करते मित्र है कैसे भी विचार वह आगे बोलते हैं भाषण एकीका कहते हैं आत्मादि स्वभाव वैचित्य से आत्मादि किसी कर्ता कर्मा के विभाग प्रयत्न पूर्वक आत्मादि उत्पन्न नहीं होते आत्मा है महा माया है नैयाय के आदि के मत्स्य आकाश आदि है नित्य पदार्थ मानते हैं उत्पन्न नहीं होते वैचित्र्य तो है आत्मा का स्वरूप अलग है आकाश का स्वरूप अलग है महामाया का स्वरूप अलग है इसलिए आत्मादि आत्मादि स्वभाव वैचित्र से प्रयत्नपूर्वक अपना आत्मादि के जो स्वभाव में वैचित्र है आत्मा है आकाश है इत्यादि में प्रयत्नपूर्वक तो नहीं है वहां पर प्रयत्नपूर्वक तो नहीं साध्य नहीं है वे विचार है वो साध्या भागत हो जाएगा आत्मादि शाद्य का भाव वाला है किंतु हेतु बैठ गया वैचित्र ये दोष आ जाएगा वे विचार दोष जाएगा तदर्थ कार्य परिषद विशेषण ये विचार न हो आत्मादि में व्यविचार न इसके लिए कार्यप्रिष्ठि विशेषण लगा दिया हेतु मैंने ये कहा आत्मा टी आदि न आकाशाग्रह आत्मा आदि से क्या लेना कशादि को तो लेना तथा आत्म रूपम आकाशाद विचित्र आत्मा का स्वरूप आकाशादि के स्वरूप से विचित्र है भिन्न है भिन्न प्रकार का है विलक्षण विलक्षण न प्रयत्न पूर्वक पूर्वकमी व्य विचार्या प्रयत्नपूर्वक तो होता है ना का स्वरूप वेवचार हो जाता है वहां पर तो आपके वैचित्र हेतु बैठा हुआ होता है और भौक् कर्म विभाग के प्रयत्न पूर्वक तो साध्य नहीं हुआ साध्य भाव वृत्ति हेतु हो गया यह वेवचार हेतु का ये लक्षण है साध्याभाव वृत्ति साध्य हेतु को होना चाहिए साध्याभाव अवृत्ति होना चाहिए साखिया भाव के अधिकार बैठ गया जहां प्रयत्न पूर्वक तो नहीं आ पाने वहां पर वैचित्र हेतु बैठा हुआ होगा इसलिए विशेषण लगाया क्या कार्य को फिर कहेंगे कार्यो तो मात्र बोलो फिर ऐसा बोलेंगे ठीक है 80 पॉइंट अनागिर अंडाच्य माया ये आदि शब्द अथवा यह ले रहा देखो आकाश हम प्रयत्न पूर्व की मानते हैं परमात्मा की प्रयत्न से आकाश पैदा जाए हमारे यहाँ तो तस्माद ये तस्माद आपका आकाश का समझूता है वो प्रयत्न पूर्व का तो आई आकाश टीका वो जो आकाश आदि कहा वो ठीक नहीं हुआ इसलिए टिप्पणी कार कहते हैं अथवा महा मा, माया को लेना आत्मा आदि आदि से लेना महामाया को यह टिप्पणीकार कहा आदि आकाश आदिग्रह कहा था आगे बोलते हैं आदि अनिर्वाच्य माया ये बबा अथवा ये ले अगर आकाश में आपको संदेह हो जाए प्रयत्नपूर्वक तो दिखता है वेदांति को तो तस्मात बा ये तस्मात आप आकाश समुद्र स्मृति क्या है उसको प्रयत्न पूर्वत तो है दीखे तो हमारी अनुराज्य माया को लेना आदि संबंध है आत्मादी आत्मा का माया का स्वभाव वाला है विचित्र है वैचित्र रहेगा किंतु प्रयत्न पूर्वक ना माया में है ना आत्मा में है नया भी पता आकाशादी पूर्वक आत्माविलक्षण और आकाशदी का रूप भी आत्मा से विक्षण है ये स्वस्थ अच्छा आगे ठीक कहते हैं कार्यत्मा इति केवल कार्यत्व बोले थे तब भी तो जगत में लगी जाता था ये यथा जगत भौक्कर्म विभाग प्रयत्न पूर्वक बदती कार्यत्व फिर ये कार्यों के लक्षण बोला बैचित्र तो बोला कार्यत्व मात्र दे दो तब भी बन जाएगा इस संकाय ऐसा तो फिर भी वे विचार होता कार्यपूर्वक अवृद्धिपूर्वक कार्य कार्य एक है एक तो बुद्धिपूर्वक कार्य करता है व्यक्ति एक पागल होता है गुणाक्षर न इसलिए करते करते कुछ वैचित्र बन गया कुछ बन गया प्रयत्नपूर्वक हुआ बिना प्रयत्नपूर्वक है वो प्रयत्न पूर्वक नहीं उसका सोचा बिगा थोड़ी है उसमें, कार्य का अबुद्धि अबुद्धिपूर्वक कार्य है जो बुद्धिमान नहीं व्यक्ति गूर्ण है पागल है उसके जो कार्य होगा विभाग के प्रयत्नपूर्वक पूर्णवास थी उसके कार्य में विभाग के पूर्व तत्व तो नहीं है जेविचार अभी भी आ जाएगा कार्यत्व तो वहां बैठा हुआ है कहां अबुद्धिपूर्वकारी कार्य कार्य में भी तो धर्म बैठा हुआ ये है यह तो है किन्तु साध्य पत्रिकर्म विभागत पूर्वत्व नहीं है वो सोच विचार ये नहीं बनाया उसने जो कुछ किया गुणाक्षर न्याय लग गया इसे कभी कभी घूम तो खाती है तो अक्षर बन जाता है उसको ख्याल नहीं है अक्षर बनाओ पनाओ ख्याल नहीं होता आप जब कदम उठाते हैं तो आपको कहा था याद करके आप लिखते हैं वो बुद्धिपूर्वकारी कार्य है वो और वनाक्षर न्याय जो तो होता है कवि दर्वयोग से हो जाता है वो तो कार्य नहीं हो ऐसे यहां भी गुणवत्ता जो कार्य जार हो ना उसमें ये विचार हो जाएगा का केवल कार्यकाल बोले कार्य तो हेतु है, है वहां और बुद्धिपूर्वकारी तो करता कर्म विभाग पूर्वकारी तो नहीं है वहां वोक्ताओं की आदमी का विवाह में प्रयत्न करता हूं नास्ती यदि अनेकांक करता अनेकांतिक समझते हैं क्या होता है कोई विचार कोई अनेकांतिक कहते हैं सभ्य विचार हो अनेकांतिक हेतु एकांतिक नहीं है जहां साध्य होता है वही हेतु ऐसा है। सात्य नहीं जहां साध्य नहीं है वहां भी बच जाता है जहां साध्य है वहां होता है और सात्य जहां नहीं है साथ्यावाबत व्यक्ति तो आगे अनेकांतिक एकांतिक हेतु नहीं ऐसा है अनेक आदमी वो बेभिचार हो जाता बेविचार किसमें होता उसके कार्य में किसके तो पागल आदि के कुछ लेख होगा कार्य करेगा कुछ कार्य बनाएगा लाठी आदि से तिनके आदि से कुछ बनाएगा कार्य तो धर्म दिखाई दे रहा है वहां किंतु तो? भौक्तिकर्म दुर्भाग्य पूर्वकत्व तो नहीं है वहां शादी आवास वृत्तव तो हो जाएगा इसलिए दोनों चाहिए उसके लिए वो चाहिए उसके लिए कार्यत्व हेतु के लिए क्या चाहिए वैचित्र चाहिए और वैचित्र के लिए कार्यत्व चाहिए ये दोनों चाहिए हम में चाहिए एक चाहिए यथोपलक्षण इधरोपलक्षण यदि विचित्रम तद विभाग्य प्रयत्न पूर्वक हम ये अब व्याप्ति दिखाते हैं यह प्रयत्न हेतु तत्ति साध्य ये सामान्य व्याप्ति दिखा रहे हैं और सारा बोलना संभोलना इसलिए बोल दिया कि यह विचित्रम जो विचित्र होगा कार्य तो विचित्रम जो कार्य होता है विचित्र हो तब वह विभाग के प्रयत्नपूर्वक भोगता भोग्य विभाग किया प्रयत्नपूर्वकों का यदा गृह जैसे गृह दिया कितने दृष्टांत दिया है गृह प्राद रथ शयन आसन और आदि भी लगा रहा बहुत सारे दृष्टांत दिया है या अनुयी दृष्टान ऐसा जैसे योमस तीन ऐसा है ये यहां क्या तब विभाग विभागित प्रयत्न पूर्वक यही साध्य है जहां जा हेतु वहां साध्य यथा गृह आदि जैसे गृह है प्रासाद है रथ है शयन है आसन है ऐसा वैसे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वह वैचित्र है सब में और वो बुद्धिपूर्वक कार्य है वहां कर्ताग्र में तो दुर्भाग्य तो प्रयत्नपूर्वक तो है वहां सब जानता है दमाई वाला व्यक्ति जानता है इसका भो, भोक्ता ये होगा भोगे ये है इत्यादि जानता है ये कहा जाना किए तक्षा है भी देख रहे हैं जैसे ग्रिया के बारे में जानता है तक्ष ग्रिया बनाने वाला जो तक्ष होगा राजा नहीं बनाएगा मकान कौन बनाएगा तक्ष बनाएगा तक्ष राम बड़े कारपेंटर जाना की तक्षा भी तक्षा भी जानते हैं क्या अयम गृहाली अशन ये गृह आदि किसके है इस गृहाली ये है इसका है ये हो गया और दूसरा द्रव्यदान इसका प्रयत्न किया है द्रव्यदान धन देगा हम लोगों को दरबार पूर्वक हम वास्तव निर्माण हम ऐसा इसका निर्माण हो रहा है एक और इस प्रकार निर्माण हो रहा है सब जानता है कौन तो पक्ष जानता है तो वो भोक्ता भोग्य जा, विभाग को जानने वाला उसे प्रयत्नपूर्वक पक्ष तो के प्रयत्नपूर्वक मना बनता है देखा है तब वही कर जब वो दृष्टान्त में साध्य न हो उसको साध्य वही के दोष लग जाता है अनुमान अपने अनुमान को कर दिया कि तो दृष्टांत में साध्य नहीं मिला वो साध्य वही के लिए दोष से ग्रसित होगा तो यह साध्य वही के लिए दोष नहीं है कहते दृष्टांत में सात्य है क्या है साध्य करता भोक्ता भोग्य विवाह पूर्वक है भोक्ता भोग्य विवाह पूर्वक गृह आदि में किसके पास है तक्षादी के पास वो तो जानता है इसका भोक्ता वो है और ये भोग्य है और इस तरह से बना हुआ है ये सब जानता है कक्ष जानता है साध्य बहुत दोष नहीं दे सकते शब्द ठीक है यथाशब्दम ही साधन दोष है यथाशब्द जो दिया जाता है जैसे पर्व दो आदि जो बोलते हैं यथा महासम ऐसे बोलते हैं ना यथा शब्द किस लिए दिया जाता है साधन में दोष से मुक्त करने के लिए हेतु में दोष से मुक्त करने के साधन दोष में साधन दोष होने के अभिप्राय प्रसाद यहां पर ये अभिप्राय के बल से नहीं दिया गया है साधन दोष होता है यानी कि कोई अन्य अभिप्राय लेकर के यहां घोष दिया ऐसा नहीं चलेगा कारण न अभिप्राय पार्क है ना वो साध्य कर्मपरी न धर्माधर्मे विवक्षित्व जीमांुसा का करके बोलते हैं महाराज ये जो साध्य है विभाग के पूर्वकत्व जो साध्य है ये ज्ञान परंपर जो दे दिया है साथ धर्माधर्म और विवक्षित तत्व धर्म और अधर्म पाप पुण्य को विवक्षा है नाम विवक्षा होने से तक्ष से ज्ञान में समझ तक्ष को कहा ज्ञान है धर्म अधर्म विभाग मैंने भोक्ता के पूर्व जन्म के कर्म के अदृष्ट से भगवान बनना है तो अदृष्टा का तक्षा जी को पता लगता है कि इसका पाप इतना पाप है इतना पुण्य इसके कारण से बनेगा पता लगता है नहीं� दृष्टांत के के नहीं है क्यों वहाँ ज्ञान होना था किसको कक्षा आदि को कक्षा आदि को ज्ञान नहीं है कि अभिष्ठ की ज्ञान थोड़ी है उस व्यक्ति ने कौन सा पाप को किया जिसके फल स्वरूप जान बनने जा रहा है साथी भाई मेरे दोष है ऐसा कहेगा मैंने दृष्टान में साध्य नहीं है ऐसा है कवित्यता तो इसमें बोलते हैं ऐसा नहीं होता यथा शब्द यथा जो दिया जाता है हेतु तो में दोष आदि देने के लिए साध्य के लिए नहीं होता कहते जो दृष्टांत दिया जाता है किसी शुद्धि के लिए हेतु तो शुद्धि के लिए यथावित शब्द आप अर्थम अर्थन अनुरुद्ध में साधारण दोषा होता है कहते देखो जो प्रतीयमान अर्थ है अनुमान में जो दिखाई दे रहा है जो उसी को लेकर के दोष दिया जाता है ना कि कल्पना करके दोष नहीं दिया जाता यहाँ पर गृह प्रसार आदि में प्रत्यमान अर्थ है पक्ष आदि को पता लगता है कि इस इसका मकान है इस तरह से बना है पता लग जाता है प्रतियमान आता है और अदृश्य की कल्पना अप्रतिमान है अप्रतीय कल्पना हम कर सकते तथा तो कर्म संवेदना प्रतीयमान है गृह स्वामी कृत वेतना दाना ज्ञान से पक्षादय समुवाद या कर्म से क्या ले भोक्ता भोग्य कर्म विभाग ने जो कहा था या कर्म पद के द्वारा उसका अदृष्ट नहीं लेंगे क्या लेना होगा प्रतिबार वो अर्थ आता है क्या गृहस्वामी घर का जो मालिक के द्वारा किया गया बेपराम वो क्या करता है वेतन दे देता है वो तो को ये कर्म होता है क्या ज्ञान से तक्ष ऐसा ज्ञान तक्ष को है ये मालिक जितना हमको जो वेतन देगा ज्ञान है उनको तो वही कर्म दिया जाएगा धान रूपी कर्म नहीं जाना समुदार साब न बस सात वही कल सात नहीं है मैंने अदृष्ट वहां वक्षित नहीं है जो प्रतियमान अर्थ है वही लेना होगा जब दृष्टांतल जाति समस्या गलत अप्रतियमान अर्थ लेकर के घटाना ऐसा नहीं होगा अबुद्धि जो कार्यत्व हेतु देकर के वैचित्र क्यों बोल तो रहा खाली कार्यत्व बोलते इसके ऊपर नहीं है वो तो उसके ऊपर कहा अबुद्धिपूर्वक आदि उन्मत्त आदि अबुद्धिपूर्वक कार्य करते उन्मत्त पागल आदि का कार्य अबुद्धिपूर्वक होता है जो सोचे जो आए वही करता है सोच के नहीं करता अगर आने के कार्य होता है तब कार्य उसके जो कार्य होगा उसमें भी गुणाक्षर लगाएगा जैसे लकड़ी में घूम लग जाते हैं तो घून लगते लगते कभी कभी अक्षर बन जाते हैं किंतु वो उनको ख्याल नहीं कि मुझे कहा बना रहा है ख्याल नहीं हो कभी बन जाता है दैन हो जाता है लकड़ी को खाते खाते ऐसा हो जाता है इसी प्रकार से वैचित्र हो जाता है इनके कार्य में भी वैचित्र आ जाता है वैचित्र टू गुणाक्षर अध्याय के द्वारा जो वैचित्र आ गया इसमें क्या मानेंगे भोगतुल अदृष्ट भोक्त अधिष्टान अनुकूल प्रयत्न वहां पर जो भोक्ता होगा उसका अदृष्ट ही वहां प्रयत्न अनुकूल प्रयत्न होगा उस जो लकड़ी को खा रहा है वो भोगता है उसका अनुकूल प्रयत्न हो रहा है यह मानना है उनपता ही अंतर्याम प्रयत्न अथवा अंतरयामी जो जो तो दि के शरीर के भीतर में अंतर्यामी उसे बैठा हुआ परमात्मा को उसे प्रयत्न आना जाएगा वहां जो काफा बनाने के लिए उनके कार्य प्रयत्न पूर्वक तो आ जाएगा वहां प्रयत्न पक्ष धर्मदा बलाप पक्ष धर्म है कार्य बैठा हुआ है प्रेतन प्रेतन तो सिद्ध हो जाएगा प्रयत्नपूर्वक सिद्ध हो जाएगा वहां माने उसका प्रयत्न तो नहीं है किंतु उसके भीतर बैठा हुआ अंतरियामी का प्रयत्न ऐसा ऐसा करने के लिए अंदरिया शिक्षा दे रहा है वो तो अच्छा। कर रहा है सिद्ध नहीं अच्छा कहा है न अभिप्राय को सा खाली अभिप्राय को लेकर तुमने कहा कि धर्माधर्म वहां कार्य होने का तो उसको तक्ष आदि को कहां पता है उसको लेकर के नहीं हो सकता क्यों पक्ष साध्य समुद्र में अंग्रहण विवक्षित संय्य साधन कुशय न हो पक्ष में साध्य को अनुकूल समन्वय करने के लिए जो अनुकूल विवक्षित शब्द है उसका अर्थ को लेकर के साधन जो में दोष नहीं दिया जा सकता है, जो अनुकूल अर्थ होगा वो लेना होगा पक्ष में न कि प्रतिकूल अर्थ को लेकर के हेतु में दोष नहीं दे सकते आप जो हेतु में ये नहीं कर सकते मैं दृष्टांत जो हेतु नहीं मिलेगा साध्य नहीं मिलेगा तो हेतु में हो जाएगा हेतु है वहां ऐसा नहीं कर सकते वहां पर लेना होगा विवक्षित आसन लेना होगा बाकी प्रतिकूल आशन लेकर के बेचार दोष नहीं दे सकते ये कहा है समय हो गया थोड़ा सा इंद्रिया शर्म कहोष मां ब्रह्मया महया ओं शाम